बात करते हैं जब करियर की बात आती है तो आजकल काफ़ी वैरायटी ऑफ जॉब्स हमको मिलते हैं लेकिन बात आती है कि आपका चॉइस किस में है और किस तरह का आप काम करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर तो हम चाहते हैं कि आपके आइडियाज़ को थोड़ा सपोर्ट मिले इस कार्यक्रम के माध्यम से तो हम ऐसे लोगों से मिलाते हैं उनसे बात करते हैं और फिर उनकी बातें सुनने के बाद हो सकता है कि आपको एक वे मिले और आप पुष्प हो जाए आगे बढ़े ऐसे हमारी शुभ है तो आप अपना करियर में अच्छा करें ऐसी शुभ को लेकर हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सजाने के लिए शिवम सर्वस्व हमारे बीच में है जो डिजिटल मार्केटिंग में अपना विशेष पहचान बनाते हैं और काफी काम भी उन्होंने किया है तो आप सभी की तरफ से शिवम सर्वस्व का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम थैंक यू सो मच सर इस शो में बुलाने के लिए है ना तो जैसे कि आपने बताया मेरा नाम शिवम सर्वस्व है मैं दिल्ली में एक छोटी सी कंपनी चलाता हूँ ब्रांडिंग की ए, ब्रांडिंग एजेंसी जिस नाम हमें आयलैंड ग्लोबल एलएलपी मैंने इसे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही स्टार्ट किया अभिषेक श्रीवास्तव है ना तो हम लोग काफी साल से अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें कर रहे थे फिर हमें लगा कि नहीं वी शुड कम टुगेदर और कुछ ऐसा करना चाहिए जो एक हॉट केक भी है आज के डेट और जिससे अपने बारे में बताने के लिए आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को कुछ नई चीज लग रही होगी क्योंकि ये चीजें बहुत कम सुनने में आता है लेकिन प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ये डिजिटली जो भी मार्केटिंग हो रहा है या डिजिटली जो कुछ हम देख रहे हैं काफी मीडिया एंड टीवी में हम लोग चीज़ें देखते हैं कि काफ़ी जल्दी ये चीज़ें तरक्की पे जाती हैं और लोग इसमें बहुत जल्दी अपना नाम एंड पैसा भी कमाते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा डिजिटल मार्केटिंग का तो ये एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग है क्या इसमें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में बताइए अगर इसे मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, में समझाऊ तो पहले क्या होता हो था आपका मीनस ऑफ कम्युनिकेशन या पब्लिसिटी होती थी पैम्पलेट्स आते थे आपके अखबार के थ्रू है ना mm -hmm. क्योंकि आपके पास इकलौता मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, था अखबार जिससे आप नॉलेज गेन करते थे बच आज के डेट में जैसे टेक्नोलॉजी आई है तो चीज़ें बिल्कुल रिवाइज हो चुकी हैं अब लोग ऑनलाइन ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू ऑफलाइन तो क्या हुआ जब यूजर्स ऑनलाइन चले गए तो उन्हें ट्रैक करने के लिए हमें ऑनलाइन मीड ऑफ मार्केटिंग यूज़ करना पड़ता है तो वो ऐसे ही होता है डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि अगर आप स्टैटिस्टिक्स निकालें तो स्टैटिस्टिक्स में आपको मिलेगा कि लोग रोजाना दो से चार घंटे ऑनलाइन बिताते हैं तो हम डिजिटल so तो फॉलो चाहिए तो आपकी बातें उन लोगों तक तो पहुंचनी है सपोज मान लो आपने एक एजेंडा उठाया यूथ के लिए तो आपका टारगेट सेगमेंट यूथ है अब उस यूथ को आपको टारगेट करना है तो डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट क्या होता है कि आप बिल्कुल टारगेट सेगमेंट को के एंड पॉइंट तक जा करके उसे टारगेट कर सकते हो मान लो अपने अट्ठारह से 22 साल के लोगों को टारगेट करना है तो आप उस टारगेट सेगमेंट को टारगेट कर सकते हो उनमें मोस्टली फीमेल को टारगेट करना है तो आप फीमेल को टारगेट कर सकते हैं इनफैक्ट अगर आप माउंट आबू में बैठे हो आप चाहते हो कि माउंट आबू मेरे ऑफिस से तीन किलोमीटर के रेंज के लोग ये बात जाने तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हो आप वहां पे बैठे बैठे चाहो कि आपकी बात यूके में भी पहुंचे तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हो इसमें सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के दो पार्ट आ जाते हैं एक हो जाता है सोशल मीडिया पार्ट दूसरा हो जाता है सर्च पार्ट तो अगर आप सोशल मीडिया पार्ट में जाओ तो वहां पे सबसे पहले तो कैंपेन्स बनते हैं कैंपेन्स में क्या होता है कि आपका टारगेट पता किया जाता है कि आपका टारगेट क्या है मतलब आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना ऑनलाइन या फिर अगर मान लो सप्लाई चेन खड़ा करना चाह रहे हो तो सप्लायर्स को रजिस्टर कराना चाहते हैं या फिर आपका कोई प्रोडक्ट है जिसका फ्री ट्रायल लोगों को देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें टारगेट पता होना चाहिए गोल क्या है उसके अकॉर्डिंगली हमें कैंपेन बनाना पड़ता है कैंपेन में क्या होता है कि आपको इमोशनली कनेक्ट करना पड़ेगा अपने मैसेज को और ये एंड होता है कॉल टू एक्शन से अगर क्या होगा आप इमोशनली मैसेज को कनेक्ट नहीं करोगे तो आप पैसे भी लगाओगे मार्केटिंग पे बट उससे रिजल्ट आएगा नहीं दूसरा उसके बाद फिर आ जाता है अपना कैंपेन के बाद कॉल टू एक्शन कॉल टू एक्शन में क्या है कि यूजर एक बार आपका एड देखे या फिर आपकी क्रिएटिव देखें तो रिएक्ट क्या करना चाहिए तो वो होता है कॉल टू एक्शन आपके नंबर पे डायल करें आपका एक कूपन कोड है जो यूज करके परचेज करें या फिर आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें वो अपनी सारी डिटेल डाले और आपकी सेल्स टीम से कांटेक्ट करेगी या फिर अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का लिंक होता है आप यहाँ पर जाइए और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कीजिए तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं ऑन द अदर हैंड जो सेकेंड पार्ट आता है वो है सर्च इंजन पार्ट तो क्या होता है जितने भी यूजर्स होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए सर्च इंजिन पर जाते हैं आपको भी अगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना होगा तो आप भी गूगल करोगे डिजिटल मार्केटिंग तो क्या होता है सर्च में दो टाइप के रिजल्ट आते हैं एक होता है पेड रिजल्ट जो बिल्कुल ऊपर रहते हैं दूसरा होता है स्पॉन्सर्ड रिजल्ट अब हमें क्या करना पड़ता है हमें कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है जो कि फ्री टूल है गूगल का कीवर्ड रिसर्च टूल अगर आप गूगल करोगे तो फ्री टूल है जहाँ पे आपको पता चलता है कि एक कीवर्ड की इंटेंसिटी क्या है मतलब कितने लोगों से सर्च कर रहे हैं फिर आप उसमें से बायर्स कीवर्ड खरीदते हैं मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जैसे मान लो किसी को फोन खरीदना है है ना तो अगर वो लिख रहा है कि एच टी सी जीवन प्राइस ठीक है तो वो बायर्ड हो सकता है ना बट अगर कोई एच टी सी जीवन रिव्यूज लिख रहा है है ना तो वो डेफिनेटली एक कन्वर्टिंग कीवर्ड हो जाता है तो हम क्या करते हैं फिर उसकीवर्ड पर हम पे कर देते हैं गूगल को सो देट हमारा सर्च रिजल्ट टॉप में आए और जब यूजर उसे देखते हैं तो वो सीधा हमारे वेबसाइट पे कन्वर्ट हों और हमारे वेबसाइट से परचेज करें जिससे हमारा सेल्स बूस्ट हो तो इस तरीके से सर डिजिटल मार्केटिंग काम करता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया शिवम कि किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग क्या है और कैसे इसको सर्च करना है कैसे आप इसको शुरू कर सकते हैं अगर आपको करना है कैंपेनिंग के बारे में आपने बताया और इमोशनल चीजें अगर होती हैं तो आप अच्छा कर पाते हैं ये आपने बताया अब बात यह है कि बात जब हम लोग इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं या समझ लेते हैं तो कैसे स्टार्टअप करे कौन स्टार्ट कर सकता है और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है बात आती है कि फिर आ, कैसे करना है कैसे इसके पर पैसा लगाना है बिजनेस कैसे है? जी जी तो सबसे पहले आती है, अगर आप तो सीखने की बात आती है हुँ, ना? हुँ, हुँ. कि आप सीखेंगे कैसे ना? तो डिजिटल मार्केटिंग की खास बात यह है की सारी रिसोर्सेस फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन मतलब आपको कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है हर प्लेटफॉर्म अपनी स्पेसिफिकेशन कैसे वो काम करता है उसकी डिटेल्स ऑनलाइन डाल के रखते हैं सो so देट लोग ज्यादा से ज्यादा सीखे वीडियो ट्यूटोरियल्स अगर आप यूट्यूब पे जाते हो अगर आप फेसबुक कैंपेन वीडियो ट्यूटोरियल सर्च करो ट्विटर कैंपेन वीडियो ट्यूटोरियल सर्च करो लिंकन कैंपेन कैसे चलाते हैं वीडियो ट्यूटोरियल सर्च करो तो सारी ट्यूटोरियल फ्रीली अवेलेबल है और जहाँ तक अगर सर्टिफिकेशन की बात होती है तो जो गूगल सर्टिफिकेशन देता है सर्च इंजन पे वो दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो बहुत सारे ब्लॉगर्स भी हैं बड़े बड़े मार्केटर्स भी हैं जो अपने न्यूज़लेटर्स अपने ओपन बुक्स ई बुक्स जिसे हम कहते हैं जो आप पी में डाउनलोड कर सकते हो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप फ्रीली देते हैं सो so देट आप इसके बारे में आसानी से समझ सकें और जहाँ तक एग्जीक्यूशन की पार्ट आती है तो एग्जीक्यूशन में भी इनिशियल स्टेज पे आप बिना खर्च किए भी चल सकते हैं क्योंकि अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जैसे आपको अपनी फ्री की ब्लॉग बनानी है तो वर्ड एक प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर आप जाएंगे तो आप फ्रीली अपना वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं तो फिर अगर आप क्रिएटिव्स बनाने की बात करें तो कैनवा एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्री में क्रिएटिव भी बन जाते हैं उसके बाद फिर इनको मार्केट करने के लिए आपको फेसबुक पेज ट्विटर प्रोफाइल सारी चीजें बनानी पड़ती है जो भी बिल्कुल फ्री है बट जो यहाँ पे खर्चा आता है वो आता है अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है मुझे है ना कन्वर्जन का तो वहां पे आपको इन प्लेटफॉर्म्स को पे करना पड़ता है सो so दैट आपकी चीजें वहां तक पहुंचे बट या इफ यू आर टेकिंग इट एज अ कैरियर सो डेफिनेटली विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर आप एक महीने में अगर रोज दो घंटे भी दें है ना सो यू कैन बी अ वेरी गुड डिजिटल मार्केटर नो डाउट ऑन दैट जी शिवम बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारी सभी विद्यार्थी मित्रों को और खास जो करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में काफ़ी जानकारी मिल रही है और आशा करता हूँ आप सभी इन बातों को समझ रहे हैं और कुछ चीज़ें शायद आप करते भी हो लेकिन उस हिसाब से नहीं करते होंगे जिस हिसाब से अब हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग जो है फेसबुक पर है ई है वगैरह सब यूज़ तो करते हैं लेकिन ये बिजनेस के तौर पर या एज ए करियर के रूप में इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं अभी अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर मिलते हैं शिवम से और बात करेंगे इसी विषय पर कि कैसे हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं इसमें एक डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हम कैसे अपना करियर बना सकते हैं वो सारी बातें आगे करते हैं आप सुन रहे हैं रीड मोट वन सुनते रहो मुस्कुराते रहो मदम नहीं मुश्किलें आप सुन रहे हैं का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही डिजिटल मार्केटिंग क्या है उसके बारे में हमने शिव से सुना फिर से एक बार शिवम का बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि जैसे हमने बात की है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और आपने उसकी जो मेन मेन जो बात है वो तो आपने बता ही दिया है लेकिन इसके साथ हम लोग जब बात करते हैं कि आ, कौन है जो बहुत सक्सेसफुल हुआ है इस मार्केटिंग में आ, जिन्होंने नाम कमाया पैसा कमाया तो ऐसे लोगों के कुछ उदाहरण अगर आप बताते हैं तो शायद हमारे युवा साथियों को बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ इन्होंने काम किया है सो थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन मैं फोर्स में एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था डिजिटल मार्केटिंग इज बी टू 200 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बाय 2020 है ना तो अगर आप ट्रेंड्स को देखें और अभी करंट पैटर्न को देखें तो हर कंपनी अपने कंपनी के अंदर एक डिजिटल मार्केटिंग टीम रखती है जिसे एक सी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर लीड करता है तो क्या होता है कि वो कैंपेन ड्राइव करता कैसे चलना है बट अगर आप इंटरनेशनली द रोल मॉडल्स की बात करें तो वहाँ पे नील पटेल हैं, जेफ बेज़ोस हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मार्केटर हैं, जो बहुत सारे जैसे टेक क्रं हो गई ऑनलाइन गूगल को खुद वो असिस्ट करते हैं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग करनी है कैसे कैंपेन देना है और मतलब की अगर आप पैसे कमाने की बात करें तो मनी जनरेशन वाइज भी काफी ज्यादा पैसा है क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट इज द की है ना और कंसेप्ट के हमें पैसे मिलते हैं जो भी आप कैंपेन डालना चाहते हो क्योंकि जो गोल होता है उसे कैसे अचीव करना है वो एक मार्केटर ही समझ सकता है वो तभी समझ सकता है जब उसके पास एक्सपीरियंस आ जाए चीजें करते करते तो इसलिए हम कहते हैं कि आपको जब भी डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो स्टार्ट फ्रॉम योर ओन ठीक है आप खुद के साथ स्टार्ट करें अगर आप मेरे खुद के देखेंगे मैं लिंगडिन पर ब्लॉग्स लिखता हूँ तो अराउंड सेवेंटीन फॉलोअर्स मेरे लिंगडिन पे है तो so क्लाइंट्स और मेरे भी काफी के थ्रू आते हैं जो हमारे नए क्लाइंट्स के लिए आते हैं तो पहले चीजों को खुद पे ट्राई करना पड़ता है रिजल्ट लाना पड़ता है तब लोगों को आप पे ट्रस्ट होता है और फिर वो आपकी सर्विसेज को अवेल करते हैं और फिर बड़ी इंटरेस्टिंग भी होती है क्योंकि हर नए क्लाइंट का एक नया चैलेंज होता है तो उसे करने में भी बहुत मजा आता है और जो पूरी टीम होती है उनका भी मोटिवेशन बना रहता है क्योंकि ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज हमेशा करते रह रहे हैं हर रोज कुछ नया होता रहता है तो ये चीजें बहुत बूस्ट करती हैं टीम को भी और ऑब्वियसली चैलेंज फेस करने में तो यंग जनरेशन को मजा आता ही है सर शिवम जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को थोड़ा थोड़ा इस डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता भी चल रहा है और करने की कोशिश भी कर रहे होंगे और चीजें जो है बहुत सिंपल भी लगता है लेकिन कई बार इंटरनेट पे सर्फिंग के लिए जाते हैं तो जम्बेल हो जाते हैं साइबर कैफे में जाते हैं तो जो चीजें हमें करना है उसके बजाय दूसरे ट्रैक पे भी चले जाते हैं टाइम हमारा बहुत निकल जाता है जी तो सबसे पहले इसके लिए Actually, क्या होता है कि आप डेव, करते है आप करते हो हो जब देखते तो है है ना जो कि actually, का काम ही है। आप कहीं और आपको चीजें दिखा करके अपने पास कर ले तो एड बर एक्सटेंशन वो भी फ्रीली मिलता है हर ब्राउजर के लिए आप डाल इससे क्या होता है कि आपका डिस्ट्रेक्शन बिल्कुल जीरो हो जाता है और अपने फोकस के हिसाब से काम करें सेकेंड चीज जो यंगर जनरेशन नहीं करती है They should दे शुड प्लान अपने काम को प्लान करें क्योंकि तो जो भी चीजें करनी है प्लान करके जाए आपको ये पांच चीजें चेक करनी है आप अपने चेकलिस्ट बना कर जाए ठीक है तो क्या होगा ना आपका भी डिवेट नहीं करोग क्योंकि जब भी आप डिवेट करने लगो आपका ध्यान आपके checklist पर जाएगा और आप फोकस्ड रहेंगे और दूसरी चीज अगर सोशल नेटवर्क की बात करें जहाँ पे लोग जाकर काफी टाइम देते हैं तो एक्चुअली सोशल नेटवर्क बनाए इसलिए जाता है ताकि आप ज्यादा टाइम दें लेकिन हाँ स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि उन्हें अपनी रूटीन को समझना चाहिए ठीक है उन्हें नॉलेज गेन करना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जैसे यूट्यूब है बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मैं बता भी रहता अगर आपको क्रिएटिव डिजाइन करना है तो फोटोशॉप uh, के ट्यूटोरियल रहते हैं हर चीज के ट्यूटोल रहते हैं तो आप स्किल्स सीखे वहां से अगर आप ब्लॉग्स पे जाते हो तो काफी नॉलेज वहां पर रहता है आप उसे पढ़े आर्टिकल्स को पढ़ रहे नॉलेज गेन होगा उसके फेसबुक पे भी आप उन पेजेस को लाइक करें जो सच में नॉलेजेबल चीज बेजती है तो क्या होगा वो गेन मैक्सिम होगा सो so देट आपका टाइम स्पेंड प्रोडक्टिव होगा ना कि नॉन प्रोडक्टिव शिवम बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे दोस्तों को ये तो समझ में आ गया होगा की कैसे हम लोग को ब्राउजिंग करना है और उसके लिए आपको अगर समय बचाना है तो इस तरह का आप एड ब्लॉकर जो है उस ब्राउज़र से आप सर्च कर सकते हैं और मेन बात है कि आपको प्लानिंग करना बहुत ही अच्छी बात मुझे लगा कि आपको क्या करना है उसके एक चेकलिस्ट आपके पास हो कि आपको क्या करना है कैसे करना है थोड़ा सा ये प्लान के साथ आप अगर नेट सर्फिंग करते हैं और वो काम पे फोकस करते हैं तो बाकी चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और आप उन चीज़ों को अच्छी तरह से कर भी पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि शून्य जैसे कि मार्केटिंग के बारे में तो हम जान ही रहे हैं आपने बताया भी लेकिन इसको अच्छी तरह से ठीक से सुचारू रूप से हम लोग करें इसके लिए क्या टिप्स हो सकते हैं क्योंकि आपके पास एक एक्सपीरियंस है हम चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस हमारे सभी विद्यार्थियों को काम आए सबसे पहले तो सर ऑब्वियसली चेकलिस्ट बनाना पड़ता है क्या क्या चीजें करनी है जैसे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शीट कहते हैं किसी भी क्लाइंट का कोई भी काम रहता है तो सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शीट बनाई जाती है कि मैक्सिमम चीजें हमें क्या क्या करना और जो जो बंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीम में उनको उनका उनका काम अलोकपेट कर दो फिर आता सेकेंड फेज सेकेंड फेज में हम कैलेंडर बनाते हैं किस दिन हमें क्या बनाना है कब करना है कहाँ पे करना वो सारी चीजें हम पहले ही डिफाइन करना पड़ता है सो देट कि जब भी कैंपेन एक्सिक्यूट करें तो वहां पे अगर हमारा प्लान बी एक्ट करवाना है कैंपेन ए फेल हो जाए तो वो हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहे तीसरी चीज जहाँ तक आपने कहा सही ढंग से करना तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट है ना अंग्रेजी में एक कहावत है और सच में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इनिशियली आप खुद से कर सकते हैं अगर आप इसे और अच्छे से करना चाहते हैं तो बहुत सारे एनजीओ होते हैं जिनके लिए आप कर सकते हैं मदद करता है बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जिनके बिजनेस को ग्रोथ के लिए चीजें चाहिए होती है आप उनके लिए इनिशियली कर सकते हैं तो ये सब करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपको कैसा करना है और हाँ हा, जरूर से गूगल अलर्ट्स यूज किया करें ये भी गूगल की फ्री है जिसमें आपको नई नई चीजों के बारे में में पता चलते रहेगा रहेगा so आप आप तो रहे इसका कि जब तो आएंगे तो आपको ही मिलेगा जैसे गूगल की लाइव Facebook की जो लाइव फीचर है है ना तो वो काफी अच्छी फीचर है तो उसके बारे में जानना कि उसको तो आप कैसे यूज कर सकते हैं लीड कन्वर्ट करने में या फिर अपने वोटर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने में वो चीजें आपको और शिवम जी हमें बताते जा रहे हैं उनके एक्सपीरियंस को हम सुन रहे हैं और काफी अच्छी बात उन्होंने बताया की कि किस तरह से हम लोग जो टिप्स की बात मैंने कही है तो उन्होंने सबसे पहले चेकलिस्ट की बात कही और उसके बाद थोड़ा सा फोकस हो और चीज़ों को जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस में एकदम एंड परफेक्ट ये तो है ही है क्योंकि कोई भी चीज़ हो आप नया कर रहे हो तो उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको सब चीज़ें नहीं समझ में आएगा और जितना भी आप नॉलेज भले सुनो अभी शिवम जी को सुनकर लगा कि चलो हम भी मार्केटिंग करते हैं लेकिन कहने के बाद आप करने जाएंगे तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपको हर चीज़ प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा सुन के होगा नहीं सुनने के बाद आपको एक इंटीमेशन मिलेगा कि मुझे करना है एंड करते रहना है जब तक सक्सेस नहीं होता आपको करना ही है चलिए शोम जी बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ही अच्छे टिप्स आपने बताए अपने एक्सपीरियंस का, और मैं कि हमारे विद्यार्थी मित्रों अच्छा कर पाए तो को मैं कि प्रेशर के तरह मतलब इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आप आगे जाकेट करोगे तो सबसे पहले तो जिस चीज में इंटरेस्ट हो आप उसी का करो दूसरा थोड़ा सा डेडिकेटेडली इसमें करो क्योंकि फ्यूचर बहुत ब्राइट है डिजिटल मार्केटिंग का इंडिया में भी देखो डिजिटल इंडिया जा रहा है वर्ल्ड वाइड अगर जाओ तो चीजें डिजिटलाइज ऑलरेडी हो चुकी हैं इंटरनेट का पेनेट्रेशन जियो ने लॉन्च करा तो इंडिया में काफी दूर तक पहुंच चुका है फेसबुक जैसी प्लेटफॉर्म भी इंटरनेट को सप्लाई को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है तो देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ अपॉर्चुनिटी इट जस्ट नीड्स योर डेडिकेशन डिवोशन एंड योर क्रिएटिविटी जो आपको काम करते करते आ जाएगा तो इन तीनों चीजों का आप मिलाओ यू विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर ओके okay, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को बहुत ही अच्छा लगा होगा आज के इस शो में हमने जो बातें की करियर ऑप्शन में खास डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात बाकी है और शिवम जी जो है विशेष रूप से हमें बताया कि उन्होंने कैसे शुरू किया और कैसे उनका जो मार्केटिंग है आज कैसे वो लिंक पर लिखते हैं और सत्तर से भी ज़्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है वैसे ही हम सभी लोग कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है तो चलिए आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसी आशा के साथ मुझे और श्योम जी को दीजिए इजाजत आज के लिए बस इतना ही करियर ऑप्शन कार्यक्रम में अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही रेडियो मधुवन के साथ जी हां सुनते रहो मुस्कराते रहो